भगवान महावीर वीर शासन जयंती के पावन उपलक्ष में हम सबों को अपनी मंगलमयी पीयूष वाणी से उद्बोधित कर करतार्थ करें नमोस्त गुरुदेव नमोस्त गुरुदेव नमोस्त गुरुदेव सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें रमो hmm. अरिहंता एल मो सिद्धारणम एण मोआ रियाण मोलोए सवशाहुनम एसो पंचीनमो पणशनो मंगलाये अढ़ेम हो मंगल जय बोलो देवादिदेव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्यो आठ मनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की परमिवर्षी विराट सागर जी महाराज की मुनि संघ की आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है महत्वपूर्ण इसलिए कल हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाई और आज हमें भगवान की देशना का लाभ मिला थोड़ी देर के लिए सोचे काश तीर्थंकर भगवंतों की देशना न खिरी होती काश भगवान महावीर का दिव्य उपदेश हम सबको नहीं मिला होता तो आज हम कहा होते हमारे आध्यात्मिक जीवनोत्थान का मूल भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व है वो तत्व भगवान ने प्रतिपादित किया आज तीन बातों की चर्चा आप सब से करूंगा पहली बात आज के पहले भगवान की देशना क्यों नहीं खिरी दूसरी बात गौतम गणधर के निमित्त देशना खिरी तो उनके ही निमित्त क्यों खिरी और तीसरी बात उस देशना का हम पर प्रभाव कैसे पड़े आज के पहले भगवान को केवल ज्ञान हुए पैंसठ दिन व्यतीत हो गए भगवान ने एक दफे भी कुछ नहीं बोला लोग आते समोसरण सजा देव है मनुष्य है विद्याधर है और त्रियंश है भगवान के दर्शन पाकर के गदगद हो रहे हैं पर सोच रहे हैं भगवान का उपदेश खिरे भगवान कुछ बोले भगवान कुछ बोले लेकिन भगवान की वाली नहीं खिल रही कल्पना कर सकते हो कि उस समय के समोशरण के उन सभा शो के हृदय में क्या बीतता होगा तीर्थंकर भगवान जिनके दिव्य वाणी का रसपान करने के भाव से लोग आए उनके समह शरण में आ गए लेकिन इसके बाद भी उनकी वाणी न खिरे निश्चित आशा लेकर आते होंगे और हताश होकर जाते होंगे भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया क्यों नहीं दिया इसलिए कि पात्र का अभाव था भगवान का उपदेश पात्र के लिए होता है कहा जाता है कहा जा सकता है कि इंद्र भी भगवान की वाणी को सुनने और समझने में समर्थ था अगर गणधर नहीं थे तो इंद्र की साक्षी में इंद्र को केंद्र बनाकर भगवान उपदेश दे सकते थे इंद्र भगवान की वाणी का व्याख्याता बन जाता और सबका कल्याण हो जाता लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया क्यों इसलिए कि इंद्र भगवान की वाणी को सुन सकता था समझ सकता था पर स्वीकार नहीं सकता था और जो स्वीकार नहीं सकता उसके लिए उपदेश नहीं उपदेश उसी के लिए है जो स्वीकार करे उसके ही भीतर पात्र है सुनने वाला पात्र नहीं समझने वाला पात्र नहीं स्वीकार करने वाला पात्र है भगवान को ऐसे शख्स की प्रतीक्षा थी जो उनकी वानी को न केवल सुने समझे अपितु स्वीकार करे और ऐसे शख्स को आने में पूरे पैंसठ दिन बीत गए इंद्र को अपनी लीला दिखानी पड़ी आप सबको कथा मालूम हो संक्षेप में पे थोड़ी सी चर्चा इसलिए करता हूं कि हमारी संस्कृति में घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान भी सबको होना चाहिए भगवान महावीर का समासरण जब विप्लाचल पर आया उस समय राजाग्रही में इंद्रभूति नाम के एक ब्राह्मण वेदांती विद्वान एक महायज्ञ अनुष्ठान करा रहे थे बड़ी बड़ी आहुतियां दी जा रही थी भगवान का समोशरण जब नीचे आया विपलाचल पर आया स्वर्ग से देवों का आगमन होना शुरू हो गया एक बार की इंद्रभूति ने सोचा कि ये मेरे यज्ञानुष्ठान से संतृप्त होने वाले देवगण आ रहे हैं। उसके मन में हर्ष आया लेकिन जैसे ही देवों के विमान उसके यज्ञ मंडप से हटकर भगवान के समोसरण की ओर मुड़ने लगे तो आश्चर्यचकित हो गया उसे लगा कि महावीर कोई जादूगर है जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है इंद्रभूति महाअभिमानी था वो अपने आप को सर्वज्ञ तुल्य समझता था और अपने 500 शिष्यों के साथ वह यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कर रहा था पैसठ दिनों तक जब भगवान की वाणी नहीं खिरी इंद्र ने सोचा कि ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा सारी जनता भगवान की देशना से वंचित रहेगी भगवान के लिए योग्य गणधर चाहिए गणधर कैसे पहुंचाए वे एक बटुक का रूप धारण करके इंद्रभूति के पास गया और उसके समक्ष जाकर उसने उससे कुछ प्रश्न पूछे त्रैकाल्यम द्रव सटकम नौपत सहितम जीव पंचास्तिकाया इस प्रकार की कारिका उसे सुनाई और कहा कि मेरे गुरु इस समय मौन हैं और मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है मैंने आपका बहुत नाम सुना है और मैं तब से ही आपके ज्ञान का प्रशंसक बन गया हूं मुझे विश्वास है कि जिस प्रश्न का समाधान मेरे गुरु नहीं दे सकते जिस प्रश्न का समाधान मैं अपने गुरु से नहीं ले सकता वो केवल आप ही कर सकते हैं। इंद्रभूति ने तीन काल छे द्रव पंचास्तिकाए नौ पदार्थ और छे लेशा ये क्या उसको कुछ समझ में नहीं आया उसने कहा ठीक इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा तो तुम क्या करोगे अगर आप दोगे तो मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा अभी मैं महाबीर का शिष्य हूं इंद्रभूति ने कहा इसको क्या इसके गुरु को पराभूत कर लिया जाए तो हमारा सारा काम हो जाएगा बोला इसका उत्तर मैं तुम्हारे गुरु के समक्ष दूंगा गुरु को दूंगा इंद्र यही तो चाहता था कहा चलिए बड़ी कृपा होगी और कहते हैं इंद्रभूति इंद्र की बातों में आकर भगवान के समोसरन की ओर गया और भगवान की उस दिव्य मुद्रा को देखते ही उसके अंदर की भ्रांति टूट गई उसका अहंकार गल गया और वह भगवान के चरणों में समर्पित हो गया अपने 500 शिष्यों के साथ वह भगवान के चरणों में समर्पित हुआ उसे अपने ज्ञान का बड़ा प्रगाढ़ अभिमान था लेकिन भगवान के चरणों में आते ही उसे अपनी असलियत का आभाल हो गया अभिमान गल गया श्रद्धा से समर्पित हो गया और इतिहास की एक अमर गाथा बन गई भगवान महावीर का पहला शिष्य एक ब्राह्मण बना जो पूरी वैदिक परंपरा में सर्वज्ञ तुल्य माना जाता था 500 शिष्यों के साथ 500 शिष्यों के साथ जब यह समाचार उसके भाई अग्निभूति को मिला वो प्रयाग में रहता था उसके 300 शिष्य थे उसने सोचा महावीर ने अपने माया जाल में भैया को फंसा लिया है चल करके महावीर से मैं शास्त्रार्थ करूंगा और अपने भाई को मुक्त कराऊंगा और अग्नि भूति आया और भगवान के चरणों में आया तो उसका मान गल गया उसे अपनी विभूति का भान हो गया भगवान का शरण हुआ और अपने 300 शिष्यों के साथ भगवान के चरणों में दीक्षित होकर दूसरे गणधर के पद पर प्रतिष्ठित हुआ तीसरा भाई था वायुभूति वो काशी में रहा करता था उसके 250 शिष्य थे उसने देखा कि मेरे दो भाई महावीर के चक्कर में आ गए यह बड़ा गड़बड़ है चल करके मैं बात करता हूं और महावीर से शास्त्रार्थ करूंगा अपने भाइयों को मुक्त कराऊंगा उस शास्त्रार्थ करने के भाव से आया और शरणार्थी बन करके रह गया तीसरा गणधर बन गया ढाई सौ शिष्यों के साथ भगवान महावीर के तीर्थ प्रवर्तन के पहले ही ये भगवान महावीर के तीर्थ प्रवर्तन के पहले ही ये तीन आश्चर्यजनक घटना इस भारत की धरती पर घटी और ये तीन गणधर हुए भगवान की देशना खिरी और आज से वीर शासन की स्थापना हुई उन्होंने चतुर्विध संघ को स्थापित किया और हम सबको देशना मिली बंधव गणधर के पास पात्रता होती है पात्रता उसके अंदर है जो भगवान की वाणी को न केवल सुने सुनकर के स्वीकार करे देवों के पास बुद्धि अपार होती है द्वाद को जानने और समझने की भी सामर्थ्य होती है और कई देव तो चौदह पूर्व के भी ज्ञाता होते हैं पर उन्हें केवल ज्ञान होता है उसे आचरण में लाने की क्षमता नहीं रहती इसलिए देव अधिक संपन्न होने के बाद भी मनुष्य से नीचा स्थान पाते हैं मनुष्य का स्थान ऊंचा है क्यों क्योंकि वो आचरण में खड़ा उतरता है भगवान की बानी गणधर के अभाव में नहीं खिरी गणधर मिला भगवान ने अपना दिव्य उपदेश दिया अब दूसरी बार भगवान की वाणी का असर कब पड़ता है जो अहंकारी हो अभिमानी हो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा सुनेगा समझेगा तो भी स्वीकार नहीं कर सकता अहंकार और आशक्ति हमारी प्रगति में सबसे बड़ा बाधा बनती है मन में अहंकार हो और आशक्ति हो कभी आगे नहीं बढ़ने देगी इंद्रभूति अहंकार के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था देवता लोग अपनी आसक्ति के कारण आगे नहीं बढ़ पाते ये जब तक होगा खूब बातें आप लोग सुनते हो तुम्हारा अहंकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता और कदाचित अहंकार नहीं है स्वीकार भी लो तो तुम्हारी आसक्ति आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हिम्मत नहीं देती बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होने देती ये दोनों रुकावट बन जाती आप सब धर्म सभा में आए नियमित उपदेश सुनते हो उपदेश सुनना बहुत अच्छी बात है लेकिन केवल उपदेश सुनने में कल्याण नहीं होगा उपदेश के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए उपदेशक के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए तब तुम्हें कुछ लाभ मिल सकता है हम भगवान महावीर के अतीत जीवन को पलट कर देखें जब भगवान महावीर मारीची की परियाय में थे साक्षात भगवान ऋषभदेव की वानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ा कथा आप सबको पता है? तीर्थंकर के कुल में जन्मा रिश्ते में उनका पोता लेकिन अभिमानी अभिमानी क्या दुराभिमानी भगवान का योग मिलने के बाद भी उसका प्रयोग नहीं कर सका लाभ नहीं उठा सका और उस मारीच ने अपने अभिमान से प्रेरित होकर तीन मतों की सृष्टि कर दी कथा आप सबको पता है लेकिन वही जीव जब सिंह की पर्याय में था और नित्य क्रम के अनुसार एक रोज एक हिरण का शरीर विधीन कर रहा था अपने क्रूर पंजों से हिरण का शरीर पूरी तरह विधीन कर दिया उसका विदारण कर दिया था आंखों से तपक रही थी उसी समय अमित अंजय और अमित गुण नाम के दो मुनिराज उधर से गुजरे चारल ऋद्धिधारी महाराज थे और एक उच्च शिला पर खड़े होकर दोनों ने जोर जोर से बोलना शुरू किया हे मृगराज तू तो किस हिंसा के कृत्य में फंसा है तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है इस हिंसा और प्रतिहिंसा के दौर के कारण तूने अपनी आत्मा का कितना पतन किया जाग जाग जाग मुनि महाराजों के बचनों का उस पर बड़ा गहरा असर पड़ा कहते हैं कि उसके जो क्रूर पंजे हिरण के विदारण में लगे थे मुनिराज की वंदना में जुड़ गए और आंखों से जो क्रूरता टपक रही थी आंसू के धार बहने लगी। कौन था वो वही जीव मारी जीव। जिस पर तीर्थंकर के बचनों का असर नहीं हुआ उसी जीव पर साधारण मुनियों के वचन भी असाधारण असर छोड़ दिए किसका कमाल था किसका कमाल था पुण्य नहीं। कमाल किसका था उपदेश का कमाल नहीं था श्रद्धा और स्वीकारिता का कमाल था जब तक वो मारीची था उस समय उसके हृदय में स्वीकार भाव था ही नहीं क्योंकि श्रद्धा नहीं थी और जब महाराज की बात सुन रहा था हृदय में श्रद्धा प्रकट हो गई थी आहा, कितने कृपालु हैं महाराज बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं धन्य है धन है महाराज मैं अंधा हो गया था मैं अज्ञानी था आपने मुझे आंख दे दी मैं राह भूल गया था आपने मुझे रास्ता दिखा दिया धन्य है महाराज उसी भाव में उसे सम्यक्त की प्राप्ति हुई और वो जीव दसवें भाव में भगवान महावीर का रूप धारण कर लिया सोचो किसका प्रभाव किसका प्रभाव उपदेश का नहीं श्रद्धा का वीर शासन जयंती के आज इस प्रसंग में मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं आप लोग उपदेश सुनते हो सुनते हो किस श्रद्धा से सुनते हो श्रद्धा से तो सुनते हो मैं नहीं मानता आप में से एक भी मारी ची नहीं है सब श्रद्धा से सुनते हैं लेकिन किस श्रद्धा से सुनते हो आ? आ? ये तो मेरे प्रवचन से सुन के बोल रहे हो तुम लोगों की क्या श्रद्धा है बताओ? महाराज हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं बड़ा मजा आता है एक तो ये धारणा है दूसरी धारणा ये है अरे महाराज के पास सुनेंगे घंटा दो घंटा धर्म ध्यान होगा कुछ पुण्योपार्जन होगा ये भी आपकी श्रद्धा है है ना? तीसरी बात अरे महाराज की बातें सुन लो एकात काम की बात पकड़ में आ जाएगी तो अपना काम हो जाएगा और चौथी बात जो कुछ लोगों में होगी सब में नहीं पर ऐसे लोग भी होते हैं भैया पूरी समाज जुड़ रही है महाराज आए हैं बड़ा नाम है पूरे देश से रिश्तेदार लोग आ रहे हैं हम नहीं जाएंगे तो लोग का कहेंगे चलो चलना ही पड़ेगा बोलो मैंने जो चारों बातें कही वो गलत तो नहीं कही <laughs> यही कंसेप्ट है <coughs> किसी न किसी रूप में जुड़े मैं इन्हें गलत तो नहीं कहता पर सही भी नहीं कहता सही कंसेप्ट क्या है प्रवचन सुनो तो किस अवधारणा के साथ सुनो ये महाराज का प्रवचन प्रवचन नहीं मेरे हित के लिए उन दिया जाने वाला उनका मार्गदर्शन है मेरे गुरु मुझ पर करुणा करके मेरा मार्गदर्शन दे रहे हैं और यह प्रवचन केवल मेरे लिए है किसके लिए है? मेरे लिए कई बार मैं देखता हूं जब प्रवचन करने बैठता हूं प्रवचन करता हूं और किसी विशेष मुद्दे को छूता हूं जैसे मान लीजिए थोड़ी सी कंजूसी की बात करूं तो लोग अगल बगल में बैठने वाले सेठों को देखने लगते हैं जैसे ये कंजूस तुम तो बड़े उदार हो लोग दूसरे को देखते हैं जब तक ऐसी प्रवृत्ति होगी तुम पर कोई असर नहीं होगा तुम्हारी प्रवृत्ति होनी चाहिए ऐसे कि यह मेरे लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन है गुरु करुणा करके मेरे लिए दिशा दर्शन दे रहे हैं मुझे सुनना है उसे स्वीकारना है मेरा मार्ग तो यही है मेरा कल्याण तो इसी में है मेरा उद्धार इसी में है ये श्रद्धा लेकर के आप ऐसी श्रद्धा से सुनोगे तो एक वाक्य भी तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला देगा चार रोज पहले एक युवक आया था आगरा से राकेश जैन पारस चैनल के शंका समाधान के कार्यक्रम में लोगों ने देखा भी होगा श्रद्धा व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालती है जब मैं आगरा था तो वो मेरे पास आया पहली बार आया बोला महाराज अभी तक तो आपको सुनता था आज दर्शन करने का पहली बार मौका मिला और उसने कहा कि महाराज आज से कुछ वर्ष पहले मैंने अपनी पत्नी को परिवार को और व्यापार को सबको और शरीर को सबको खो दिया उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजिडी घटी सब कुछ खो गया वो लुधियाना में था डीप डिप्रेशन में आ गया और वो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गया और कहा महाराज इसी बीच पता नहीं किस पुण्य के योग से आपका प्रवचन मुझे किसी ने सुनने को दिया और आपके प्रवचन में मैंने केवल दो ही वाक्य सुने कि जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता और जिसे छीना जाता है वो मेरा हो नहीं सकता बोला इस दो वाक्य ने मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया और बोला महाराज तब से मैं आपके प्रवचनों का दीवाना हो गया नेट से डाउनलोड कर करके मैं आपके प्रवचन खोजता मेरे एंड्रॉइड में केवल आपके प्रवचन मिलेंगे मैं दिन भर जब मेरा मन होता मैं सुनता हूं और कई प्रवचनों के अंश उसके जेहन में बैठे हुए और उसने कहा कि मैं आत्मघाती बनने जा रहा था आत्म ध्यानी बन गया यह है प्रभाव प्रभाव पड़ सकता है एक दिन सुनने वाले पर इतना प्रभाव रोज सुनने वाले का क्यों नहीं एक बार मुझसे पूछा किसी ने महाराज आपका प्रवचन सुनते असर क्यों नहीं पड़ता हमने बोला भैया तुम लोग प्रवचन बहुत रुचि से सुनते हो और जैसे ही उठते हो तो सब झाड़ के चले जाते हो तो प्रवचन ले ही नहीं जाओगे तो असर कहां से पड़ेगा उठोगे सब यहीं झड़ा दोगे असर कैसे पड़ेगा असर तब पड़ेगा जब तुम्हारे हृदय में वैसी श्रद्धा होगी तीन प्रकार की वृत्ति होती एक पत्थर की दूसरी मिट्टी की और तीसरी रुई की पत्थर की वृत्ति मिट्टी की वृत्ति और रुई की वृत्ति पत्थर पत्थर पर कितना भी पानी डालो वो बाहर से भीगता है भीतर से नहीं जितनी देर पानी का संपर्क पत्थर गीला दिखता है हवा लगी सब खत्म दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जब तक प्रवचन सभा में है तब तक तो वे एकदम देवता जैसे लगते हैं और बाहर की हवा लगी असलियत प्रकट हो गई होता है दूसरा है मिट्टी की भांति मिट्टी मिट्टी पर जब पानी पड़ता है वो नम हो जाती है मृदु हो जाती है फूल जाती है और उस समय उसे चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है लेकिन मिट्टी के ऊपर समय समय पर पानी डालने की आवश्यकता होती है क्योंकि एक बार मिट्टी को गीली करने के बाद दोबारा पानी नहीं दिया जाए तो सूख कर पहले की अपेक्षा और ज्यादा कली हो जाती सूख कर और कली हो जाती है तो दूसरे प्रकार के लोग मिट्टी की भांति होते हैं जो समागम में रहते हैं उसका असर कुछ दिनों तक पड़ता है और उसकी निरंतरता बनी रही तो मृदुता कायम रहती है और उसमें गैप हो गया तो फिर जाके तो हो जाते हैं वही कठोरता आ जाती है लेकिन तीसरे प्रकार की वृत्ति रुई की है रुई को पानी में डालो तो क्या होता है रुई पूरे पानी को अपने रग रग में बसा लेती है बसाती है? वो पानी को छोड़ती नहीं उससे पानी तभी अलग होता है जब उसे निचो दिया जाए और निचोने के बाद रुई की शकली बिगड़ जाती है तो रुई अपने रग रग में पानी को क्षमा कर रखती है तीसरे प्रकृति के लोग सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं जो थोड़ा सा सुनते हैं और रुई की भांति अपने हृदय में बसा लेते हैं सारी जिंदगी उसकी ठंडक पाते हैं मान लू जयपुर वाले सब रुई वाले हैं ऐसे रुई का काम जयपुर में होता है जयपुर की रजाई तो पूरे देश में प्रसिद्ध है लेकिन हम कहां ये हमें सोचना है श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है श्रद्धा नहीं होगी तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा तुम किसी का भी उपदेश सुनो पहली आवश्यकता और बंधुओं मैं आपसे कहता हूँ उपदेश सुनने का प्रयोजन ही यही होना चाहिए कि मैं अपना कल्याण करूं एक बार एक ने कहा एक युवक ने कि महाराज जी आपके प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं और सुनते हैं लगता है लेकिन आपकी सारी बातों को हम लोग अपना लें तो गृहस्थी में रह ही नहीं पाएंगे आपकी बातों को हम लोग अपना लें तो गृहस्थी में रह ही नहीं पाएंगे हमने कहा ठीक कहते हो पूरी बातों को अपनाओ गृहस्थी में नहीं रह पाओगे मैं कहता हूं जितने को अपनाकर गृहस्थी में रह सको उतना तो अपना लो ये तो बहाना है कि रह नहीं पाएंगे तुम जितना अपना सको उतना तो अपनाओ शुरुआत तो करो कब करोगे शुरुआत आज से शुरुआत कीजिए यदि देखा जाए तो चतुर्माश की वास्तविक शुरुआत तो आज से हो गई परसों हम लोगों ने संकल्प लिया अपनी प्रतिज्ञा की कल गुरु पूर्णिमा हुई आज वीर शासन जयंती के रूप में ये देशना प्रारंभ हुई मैं आपको एक बात कहता हूं परिवर्तन एकाएक हो ये कोई जरूरी नहीं किसी में परिवर्तन त्वरित होता है किसी में परिवर्तन धीमी गति से होता है फिर भी परिवर्तन की संभावनाएं बनी रहती है सघन चट्टान हो उस पर घन का प्रहार किया जाए तो एक घन से चट्टान नहीं टूटती उस पर कई बार हैमरिंग करनी पड़ती है बार बार बार बार जब करना पड़ता है तब चट्टान टूटती है पहले प्रहार से चट्टान नहीं टूटी दूसरे से नहीं टूटी तो यह मत सोचो कि तुम्हारा यह प्रहार व्यर्थ है अगर 100 प्रहार से करने पर 100वें प्रहार में चट्टान टूटती है इसका तात्पर्य यह मत सोचना कि सौवें प्रहार ने चट्टान को तोड़ा है उससे पहले के निन्यानवे प्रहार चट्टान को तोले तब सोवे प्रहार में वह चट्टान टूट पाए चट्टान टूटेगी हैमरिंग होते रहना चाहिए आज नहीं कल जितनी सघन चट्टान उस पर उतना अधिक प्रहार करना पड़ता है एक बार एक युवक ने कहा कि महाराज जी हम प्रवचन सुनना बंद कर दिए ने कहा क्यों बोले महाराज जी प्रवचन सुनते हैं करते हैं नहीं तो सुनने से क्या फायदा प्रवचन सुनते हैं करते नहीं है तो सुनने से क्या फायदा हमने कहा सीरियल देखते हो बोले हां देखता हूं और सीरियल में जो दिखाया जाता वो करते हो बोले नहीं महाराज रियल लाइफ रियल लाइफ में अंतर है हम बोले रियल लाइफ को रियल लाइफ में क्यों नहीं उतारते बोले नहीं उतारा नहीं जा सकता महाराज प्रैक्टिकल नहीं हो तो रील में ही ठीक लगती है हमने कहा जो चीज रील में ठीक लगती है रियल में ठीक नहीं लगती और तुम जानते हो कि उसे जीवन में कर नहीं सकते फिर भी तुम सीरियल देख सकते हो तो प्रवचन क्यों नहीं सुन सकते तुम सीरियल देखते हो कि इसे हम व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारेंगे तो भी चलेगा तो भी तुम सीरियल देख रहे हो और कह रहे हो प्रवचन सुनना हमने बंद कर दिया क्योंकि उतार नहीं सकते जिस दिन तुम उतारना चाहोगे उतारोगे भी भी जाओगे सीखो मैंने उससे एक सवाल किया कि ये बताओ प्रवचन सुनते हो बोले हां महराज सुनता हूं और जब सुनता हूं बहुत अच्छे से सुनता हूं हमने कहा प्रवचन की बात उतार नहीं पाए मान लिया लेकिन जब भी प्रवचन में कोई बात सुनी और उसके विरुद्ध कोई कार्य करना शुरू करते हो मन में एक अंदर से स्फूर्ण आती कि यह गलत है प्रवचन में मैंने ऐसा सुना था बोले आती है बोले समझ लो प्रवचन का असर शुरू हो गया असर शुरू हो गया ये एमरिंग है हल्की सी अब इसे तुम और गहराई से सुनोगे तो तुम पर उसका असर पड़ सकता है धीरे धीरे धीरे धीरे असर पड़ेगा और ये असर तुम्हारे जीवन के उद्धार का कारण बनेगा इसलिए बंधुओं आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी अच्छा लाभ मिले आप लाभ लें यह चातुर्मास का योग है इसका पूर्ण लाभ उठाने की कोशिश करें और एक प्रयोग करें कि मैं रोज प्रवचन में आऊं और अपने जीवन की एक दुर्बलता को टारगेट बनाऊं और कोशिश करूं उस दुर्बलता से मुक्ति पाने की यदि आप अपने प्रति जागरूक होंगे तो आप पर बहुत असर पड़ेगा और अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो बड़ा गड़बड़ होगा कई बार ऐसा होता है एक साहित्यकार मित्र व्यक्ति अपने राजनेता मित्र से मिलने के ले गया राजनेता एक मंत्री था और उसका बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था उसने कहा एक काम करो मैं दौरे पर चल रहा हूँ मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ रास्ते में बात हो जाएगी और तुम मेरे कार्यशैली को भी देख लोगे गया, गया? देखा तो जिस जिस गांव में गया सैकड़ों ज्ञापन मिले और सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही ये कमी वो कमी ये कमी हो हा हूं हूं हूं अपने सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन देता जा रहा है कि भाई ये चीज देखो ये चीज देखो ये चीज देखो करते जा रहा है और उसके बाद देखा सुबह से शाम हो गई जब घर लौटने को हुआ तो उसके साहित्यकार मित्र ने पूछा भाई इस तरह के दौरे आपके रोज होते क्या बोले हाँ रोज होते हैं हफ्ता में बोले हफ्ता में छः दिन तो मान के चलो रोज इतने लोगों से मिलता हूँ बोले हाँ मिलते हैं बोले इतने लोगों से रोज रोज मिलने के बाद घर आकर करते क्या हो मैं तो पागल हो जाऊ इतने लोगों से रोज रोज मिलने के बाद घर आकर करते क्या हो उसने कहा कुछ नहीं सबसे पहले अपने कान का ठपाज तो मिलने के बाद घर आकर करते क्या हो उसने कहा कुछ नहीं सबसे पहले अपने कान का ठप्पा बाहर निकालता हूं कान में ठप्पा लगे रहेगा तो अंदर कुछ नहीं जाएगा लगा के तो नहीं रखे हो कान के ठप्पे को बाहर निकालो दूसरी बार सुनना और सुनने के बाद उसे भीतर लाने का प्रयास करना हमारे गुरुदेव ने एक बार एक घटना सुनाई वो गांव से पास के गांव में पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल साइकिल से उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव सुनाया कि साइकिल से जा रहे थे देखा साइकिल में हवा नहीं तो उन्होंने क्या किया हवा भरवाई हवा भरी थोड़ी देर में हवा फिर निकल गई सोचा पंचर होगी, पंचर चेक कराया कहीं कोई पंचर नहीं फिर से ट्यूब को सेट किया टायर फिट हुआ उनने फिर से हवा भरी हवा भरी दस कदम गए फिर हवा निकल गई, आश्चर्य फिर से बोला भैया देखो एक बार और अच्छे ढंग से पंचर चेक करो पंचर चेक किया कहीं पंचर ही नहीं मामला क्या है तीसरी बार हवा भरी फिर हवा निकल गई पंचर है नहीं हवा बार बार निकल रही है मामला क्या है? उन्होंने तुरंत बॉल पिन को खोला उसमें एक बॉल ट्यूब होता है होता है ना देखा वो बॉल ट्यूब कटी हुई थी बॉल ट्यूब का काम क्या होता है पता है आपको आ? बॉल ट्यूब का काम होता है बाहर की हवा को भीतर प्रवेश दे देना पर भीतर की हवा को बाहर ना निकलने देना बहुत बड़ी भूमिका होती है बॉल ट्यूब की जो बाहर की हवा को भीतर प्रवेश देती है पर भीतर की हवा को बाहर नहीं निकलने देती बॉल ट्यूब कटी हुई थी बॉल ट्यूब कौन ने चेंज किया और वापस हवा भरा गाड़ी साइकिल उनकी तैयार हो गई हुई आगे चले गए मैं तो केवल आप सबसे इतना कहता हूँ अपनी अपनी बॉल ट्यूब चेक कर लेना कहीं ऐसा ना हो कि हम यहां पंप करते रहे और तुम्हारी हवा निकलते रहे गड़बड़ हो जाएगा बॉल ट्यूब बहुत महंगी नहीं होती कमेटी वाले सबसे पहले बॉल ट्यूब की व्यवस्था करो <coughs> अंदर जानी चाहिए बाहर नहीं निकलनी चाहिए हृदय से सुनोगे तभी हृदय में धार पाओगे और कोई रास्ता नहीं बहुत कल्याणकारी है भगवान के वचन बड़ी दुर्लभता से हम सबको प्राप्त होते हैं तो ऐसे कल्याणकारी भगवान के वचन को सुनकर यदि हम उसे आत्मसात करें तब हमारे जीवन की सार्थकता है भगवान कहते हैं जिन वयन मोह सहमिनम विरय विषह सुरे जम जर वाहि हरणम खय करणम सब दुख कि ये जिन वचन अमृतमय है सु विषय सुख की विरेचना करने वाली है हमारे गुरुदेव इसका अनुवाद करते हुए कहते हैं पीयूष है विषय सौख विरेचना है पीते सुटती चिरे वेदना है भाई जरा जन्म रोग निवारती है संजीवनी सुख करी जीने भारती है ये भगवान की वाणी, ये भगवान की देशना सबके लिए कल्याणकारी है गुरुओं के मुख से तुम्हें यदि कुछ सुनने को मिल रहा है तो गुरु की वाणी नहीं गुरुओं ने जिन के प्रसाद से जो पाया वही वाणी है इसे स्वीकारो समझो कल्याण तुम्हारा इसी में होगा इसके प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए जिज्ञासु वृत्ति होनी चाहिए पिपासु भाव होना चाहिए ये अगर जग गया तो सब कार्य बहुत सहजता से जीवन में घटित होने लगते हैं एक वाक्य भी व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है इसलिए ऐसी भावधारा को बनाकर आप सब आगे बढ़ेंगे तो आज ये वीर शासन जयंती को मनाना सार्थक होगा कल चातुर्मास के कलश स्थापना का प्रसंग है आप सब उसमें शामिल होंगे मैं आपसे केवल यही कहूँगा कुछ लोगों के हाथ कलश में लगेंगे लेकिन अपने हृदय में आप सबको एक एक कलश स्थापित करके आना है उसकी भावधारा पहले से बना करके आना एक श्रद्धा का सद्भावना का कलश आपके हृदय में होना चाहिए जो आपके जीवन के उत्क्रांति में सहायक बन सके जो तुम्हारे जीवन के कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर सके और जो तुम्हारा गुणात्मक परिवर्तन घटित कर सके ये यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वो हम सबके जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी होगा समय आप सबका हो रहा है इसलिए मैं अधिक विस्तार नहीं दे रहा हूँ आज तो शनिवार है कल रविवार कल मध्यान्ह में कार्यक्रम रखा गया है लेकिन परसों से एक मैं परिवर्तन चाह रहा हूँ ये कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ नौ बजकर पचास मिनट प्रवचन होते होते हो जाते हैं मेरे पास बहुत सारे शासकीय सेवा में निरत लोग आए बोले महाराज हम लोगों को दफ्तर जाना पड़ता है और आजकल बायोमेट्रिक प्रणाली आ जाने के कारण बहुत असुविधा होती है हम लोग समय पर जाना चाहते हैं ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए कि ठीक सवा आठ बजे मैं मंच पर आऊँगा और आठ तीस पर प्रवचन प्रारंभ हो जाना चाहिए जिनके हाथ में भी माइक हो अगर आपकी कोई औपचारिकताएँ आप शेष हो कमल बाबू ध्यान रखना औपचारिकताएँ शेष रहे तो उनको प्रवचन की समाप्ति तक के लिए लंबित रखना उसे प्रवचन के बाद कराना और आठ तीस से आठ इकतीस मत होने देना और मैं नौ बीस पे आप सबको छुट्टी दे दूंगा पचास मिनट आप सबके लिए पर्याप्त है तो वे भाई मेरे से बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आके कहा लगभग पच्चीस श्रोता ऐसे होंगे जो शासकीय सेवाओं में निरत है बेबी आना चाहते लाभ लेना चाहते हैं तो समय पर आएंगे समय पर लाभ लेंगे आप सबको पता है कि मैं हर कार्य को समयबद्ध ही पसंद करता हूं समय पर आता हूं और समय पर छोड़ता हूँ नौ बजकर चालीस मिनट होने को है इसलिए मैं समय पर ही अपनी बात को विराम दे रहा हूं इस भाव के साथ कि आप अपने भीतर की भाव भूमिका को तैयार करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे बोलिए परम परम परम पूज्य पूज्य पूज्य श्री बोलिए प्रमाण महाराज महाराज की की विराट मुनि संघ की बंधुओं जयपुर की समाज जिस पावन घड़ी का बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है वह पावन घड़ी आ गई है और कल चातुर्मा